नारायण नारायण आज का विषय है नाम के प्रति प्रेम निर्माण होने के लिए सच्ची लगन चाहिए नाम के प्रति प्रेम क्यों निर्माण नहीं होता यह प्रश्न अनेक लोग पूछते हैं यदि थोड़ा विचार किया जाए तो यह प्रश्न ही गलत है ऐसा मालूम होगा यह प्रश्न उसी प्रकार का है जैसे कोई बाँस स्त्री पूछे कि बालक के प्रति प्रेम कैसे निर्माण हो बच्चा पैदा होने के साथ ही प्रेम भी निर्माण होता है इसलिए प्रेम कैसे निर्माण होगा प्रश्न पूछने की बजाय बच्चा कैसे पैदा होगा प्रश्न पूछना ठीक होगा हमें भी यदि प्रश्न पूछना हो तो नाम स्मरण के प्रति प्रेम कैसे निर्माण होगा तो उसके बदले मुख में नाम स्मरण की आदत कैसे होगी प्रश्न पूछना सही होगा वस्तुतः नाम स्मरण के लिए किसकी बाधा है दूसरे किसी की बाधा नहीं है हमारी अपनी बाधा है सत्यतः नाम स्मरण करना हमारा अपना काम है एक बार यदि हम नाम स्मरण करने का निश्चय करेंगे तो नाम स्मरण प्रारंभ हो जाएगा यदि ऐसा नहीं होता है तो इसमें और किसी का दोष नहीं हमारा ही दोष है हम यदि नाम स्मरण प्रारंभ कर दें तो साथ ही साथ उसके लिए प्रेम भाव भी अपने आप निर्माण होगा यह तो प्रेम धर्म ही है जैसे माँ के लिए बच्चा और प्रेम पसीजने की बात अलग नहीं होती वैसे ही नाम स्मरण और उसके लिए प्रेम अलग नहीं रह सकते इससे स्पष्ट है कि प्रेम क्यों नहीं निर्माण होता का उत्तर हमारे पास ही है हम नाम स्मरण नहीं करते यही उसका उत्तर है कोई पूछेगा कि हम तो नाम स्मरण करते ही हैं फिर भी प्रेम क्यों नहीं निर्माण होता यह पूछना ठीक है अंतर्मुख होकर नाम स्मरण की बात सोचने पर कौन सी बात स्पष्ट होती है बच्चा पैदा होने पर मां के हृदय में जो प्रेम की लगन प्रेम की तड़प पर पैदा होती है क्या वैसे ही हमारे हृदय में नाम स्मरण की लगन तड़पण निष्ठा पैदा होती है वैसी लगन हम में नहीं होती सभी संतों ने कहा है या गुरु ने कहा है इसीलिए हम नाम स्मरण करते हैं अथवा और कोई दूसरा काम नहीं इसलिए नाम जपते इस प्रकार नाम जपने पर भी हमारा उद्देश्य सफल होगा लेकिन प्रेम क्यों नहीं निर्माण होता प्रश्न पूछने के पहले हम नाम जप कितनी निष्ठा और लगन से करते हैं पूछना बहुत जरूरी है किसी नारी को बहुत वर्षों के बाद बच्चा हुआ तो जैसी मनस्थिति उसकी होगी वैसी मनस्थिति नाम नामस्मरण के बारे में हमारी होनी चाहिए जो साधक है उसे नारी से डरकर ही व्यवहार करना चाहिए जो सिद्ध है उसे भी नारी से ज़रा दूर ही रहना चाहिए किंतु नारियों में वह व्यवहार करेगा तो भी वह दोषयुक्त ही होगा क्योंकि वह मन से अलिप्त ही है अपने देह की वृद्धि जैसे अनायास होती है वैसी ही पारमार्थिक उन्नति भी अनायास होनी चाहिए यदि हमारे ध्यान में यह बात आ गई कि हमारी पारमार्थिक उन्नति हो रही हो तो सभी बातों के चौपट होने की संभावना होती है परमार्थ में प्राप्त होने की बज करने के बजाय जो प्राप्त किया है उसे दृढ़ रखना अधिक दुष्कर होता है जो समझता है कि मैं परमार्थ कुछ बन चुका हूँ वस्तुतः वह कुछ भी नहीं बना होता है इस प्रकार के व्यक्ति को स्वयं बहुत जागृत रहना चाहिए नारायण नारायण